संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व शल्य को सारथी बनाकर कर्ण का युद्ध के लिए प्रयाण राजा दुर्योधन ने कहा वीरवर सारथी तो रथी से भी बढ़कर होना चाहिए इसलिए आप संग्राम भूमि में कर्ण के घोड़ों का नियंत्रण कीजिए जिस प्रकार त्रिपुरों के नाश के लिए देवताओं ने कोशिश करके ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सारथी बनाया था उसी प्रकार हम कर्ण से भी श्रेष्ठ आपको उसका सारथी बनाना चाहते हैं शल ने कहा राजन, जिस प्रकार जी का राज्य किया था और जिस प्रकार एक ही बाढ़ से संपूर्ण दैत्यों का श्रंगार हुआ था वह सब मुझे मालूम है यह प्रसंग श्री कृष्ण को भी विदित ही है वे भूत भविष्य की सब बातों को पूरी तरह से जानते हैं यह सब जानकर ही उन्होंने अर्जुन का सारथ्य ग्रहण किया है यदि किसी प्रकार ने अर्जुन को मार डाला, तो उसे मरा देखकर स्वयं युद्ध करने लगेंगे और जब वे कोप करेंगे तो तुम्हारी सेना का कोई भी राजा शत्रुओं की सेना का सामना नहीं कर सकेगा संजय ने कहा राजन जब मद्रासल ने ऐसा कहा तो दुर्योधन ने कहा महाराज आप कर्ण का अपमान न करें वह समस्त श्रियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण विद्या में पारंगत है यह बात प्रत्यक्ष ही है कि उस रात्रि में घटोत्कच ने सैकड़ों माया रची थी तब उसे कर्ण ने ही मारा था इन दिनों में अर्जुन भी डर के मारे कभी डटकर कर्ण के सामने खड़ा नहीं हुआ है महाबली भीम को भी कर्ण ने धनुष की नोक से युद्ध के लिए उत्तेजित किया था और उसे ओ ओ पेट पाल ऐसा संबोधन किया था। उसने माद्री पुत्र सूर्वी नकुल को भी संग्राम में परास्त कर दिया था और किसी विशेष कारण से ही उसे नहीं मारा था कर्ण ही विष्णु कुल तिलक सात्विकी को युद्ध में परास्त किया था और उसे बलात्थहीन कर दिया था उसने धृट दुमनादि संजय वीरों को तो संग्राम भूमि में हंसते हंसते कई बार नीचा दिखाया था भला ऐसे महारथी कर्ण को पांडव लोग कैसे परास्त कर सकते हैं कर्ण तो कुपित होने पर बज्रधर इंद्र को भी मार सकता है आप भी संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता और समस्त विद्याओं में पारंगत हैं। पृथ्वी में आपके समान किसी का भी बाहुबल नहीं है आप शत्रुओं के लिए शल्य के समान है इसी से आप शल्ले नाम से प्रसिद्ध हैं सारे यदुवंशी लोग मिलकर भी आपके आपके में में पर उससे छुटकारा नहीं पा सकते। राजन कृष्ण क्या आपके बाहु बल से भी बल में बड़े चढ़े हैं जिस प्रकार अर्जुन के मारे जाने पर श्री कृष्ण पांडव सेना की रक्षा करेंगे उसी प्रकार यदि कर्ण मारा गया तो आपको हमारी विशाल वाणि की रक्षा करनी होगी महाराज मैं तो आपके बल से ही अपने भाइयों और समस्त राजाओं के ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ कर्ण ने कहा हित करते रहे हैं उसी प्रकार आप सर्वदा हमारे हित में तत्पर रहे शल्य बोले अपने या दूसरे की निंदा अथवा स्तुति करना श्रेष्ठ पुरुषों का काम नहीं है तो भी तुम्हारे विश्वास के लिए मैं अपने विषय में जो प्रशंसा की बातें कहता हूँ वह सुनो मैं सावधानी से घोड़ों को हांकने, उनके गुण को जानने तथा उनकी चिकित्सा करने में इंद्र के मातली के सारथी समान अतः तुम चिंता न करो अर्जुन के साथ युद्ध करते समय मैं तुम्हारा रथ हांकूंगा। दुर्योधन ने कहा कर्ण महाराज शल्य श्री कृष्ण से भी बड़े सारथी है अब ये तुम्हारा सारथ्य करेंगे मातली जैसे इंद्र के रथ को तैार कर, अपने से कहा, तुम मेरा रथ कर के लाओ सारथी ने कर्ण के विजयी रथ को विधिवत सजा कर महाराज की जय हो यह कहकर निवेदन किया कर्ण शास्त्र विधि से उस श्रेष्ठ रथ का पूजन किया और उसकी परिक्रमा करके सूर्यदेव देव की स्तुति की फिर उसने पास ही खड़े हुए मद्रा से कहा राजन रथ पर बैठिए महातेजस्वी शल्य रथ के अग्रभाग पर बैठे इसके बाद कर्ण भी उस पर सवार हुआ उस समय वहां दोनों तेजस्वी वीरों का स्तुति घान हो रहा था महाराज शल्य ने घोड़ों की राशें संभाली और कर्ण रथ पर बैठ धनुष की टंकार करने लगा तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा वीरवर मैं समझता था कि महारथी भीष्म और द्रोण अर्जुन और अर्जुन भीमसेन को मार डालेंगे किंतु वे इस कर्म को नहीं कर सके अब तुम या तो धर्मराज को कैद कर लो या अर्जुन भीमसेन और नकुल सहदेव को मार डालो अच्छा तुम युद्ध के लिए प्रस्थान करो तुम्हारी जय हो कल्याण हो तुम पांडव पुत्रों की सारी सेना को भस्म कर दो कर्ण ने दुर्योधन की बात स्वीकार करके राजा शल कहा, से कहा महाबा घोड़े को बढ़ाइए जिससे कि मैं अर्जुन भीम नकुल सहदेव और युधिष्ठिर को मार सकूं आज पांडवों के नाश और दुर्योधन की विजय के लिए मैं हजारों तीखे बाहर छोड़ूंगा शल्य बोले सुत पुत्र तुम पांडवों का अपमान क्यों करते हो वे तो समस्त शास्त्रों के पागामी बहान धनु में पीठ न दिखाने वाले अजय और अत्यंत पराक्रमी हैं, वे साक्षात इंद्र को भी भयभीत कर सकते हैं। जिस समय तुम धनुष की के समान भीषण सुनोगे, उस समय इस प्रकार गाल धनुषे भूल जाओगे जिस समय भीमसेन दांत उखाड़ उखाड़कर हाथियों की सेना का संहार करेगा उस समय तुम इस प्रकार बातें न बना सकोगे जिस समय तुम धर्म राजुधिष्ठिर और नकुल सहदेव को अपने पहने बाणों से शत्रुओं का संहार करते देखोगे उस समय ऐसी कोई बात नहीं कर सकोगे संजय ने कहा राजन तब मद्राज की इन सब बातों की उपेक्षा करके करने, उनसे कहा अच्छा अवरत बढ़ाइए